कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म रहस्य त्याग का यह भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ भाग अपनी वृद्धा माता को दे दिया था उस बालक के स्कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के तीन चार पृष्ठों में गाई गई थी परंतु इसमें कौन सा असाधारणत्व है कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं उस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूँ कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही है इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने ही लिए रख लेते हैं उनके पिता माता स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों न हो एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि न होना चाहिए अब तुमने देखा कर्मयोग का क्या अर्थ है उसका अर्थ है मौत के मुँह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात तक न निकले और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं निर्धन के प्रति किए गए उपकार एवं गर्व मत करो और न उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो बल्कि उट, उल्टे तुम्हें उसके कृतज्ञ हो यह सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है अतएव यह स्पष्ट है ये एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है यथार्थ कर्म में जीवन यथार्थ त्याग में जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवश्य है